महाभारत द्रोण पर्व अशीत्यधिक शतमोध्याय घटोत्कच के, के वध से पांडवों का शोक तथा तो श्रीकृष्ण की प्रसन्नता और उसका कारण संजय उचिम नेतम दृष्टवा श्रीणाम पर्वतम भू पाण्डवा सर्वे शोक स्वाकुल क्षण संजय कहते हैं राजन जैसे पर्वत ढह गया हो उसी प्रकार हिडम्बा कुमार घटोत्कच को मारा गया देख समस्त पांडवों के नेत्रों में शोक से आंसू भर आए वासुदेवस्तु महता महताभे परिप्लुत ननाद सिंह परियस्त जल फाल परन्तु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष में मग्न होकर सिंहनाद करने लगे उन्होंने अर्जुन को छाती से लगा लिया विनद्या महानादम अभिशूड नर्ष संवेतो वा तो धूतव द्रुम वे बड़े जोर से गर्जना करके घोड़ों की रास छोड़कर हवा के हिलाए हुए वृक्ष के समान हर्ष से झूम कर नाचने लगे ततः पर अर्जुन को हृदय से लगाकर बारंबार उनकी पीठ ठोकर रथ के पिछले भाग में बैठे हुए बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण फिर जोर जोर से गर्जना करने लगे प्रहिष्ट मनसम ज्ञात वासुदेव महाबल अर्जुनो था ब्रविद्राजन भगवान श्री कृष्ण के मन में अधिक प्रसन्नता हुई जानकर महाबली अर्जुन कुछ अप्रसन्न से होकर बोले तवाद्य मधुसूदन शोक स्थान संप्राप्ते हिंबस नडिब कुमार घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए तो का अवसर प्राप्त हुआ है परंतु आपको यह बेमौके अधिक हर्ष हो रहा है विमुखा सैन्य ने हत्या घटोत्कृतम घटोत्कच को मारा गया देख हमारी सेनाएं यहाँ युद्ध से विमुख होकर भागी जा रही है कुमार के धरासाई होने से हम लोग भी अत्यंत उद्विग हो उठे हैं नए अल्पम भविष्यति परंतु जनार्दन आपको जो इतनी खुशी हो रही है उसका कोई छोटा मोटा कारण ना होगा वही मैं आपसे पूछता हूँ सत्य वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभो आप उसका मुझे यथार्थ कारण बताइए। बताइये यद्य रहस्यम ते वक्त धैर्य शत्रुदमन यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे अवश्य बतावे मधुसूदन आपके इस हर्ष प्रदर्शन से आज हमारा धैर्य छूटा जा रहा है अतः आप इसका कारण अवश्य बतावे मेरो रिवा मन्ये हम तव जनार्दन। जनार्दन जैसे समुद्र से सूखना और मेरु पर्वत का विचलित होना आश्चर्य की बात है उसी प्रकार आज मैं आपके इस हर्ष प्रकाशन रूपी कर्म को आश्चर्यजनक मानता हूँ श्री वासुदेव वाच अति हर्ष मेम प्राप्त धनंजय अतीब मन सद्य प्रसाद करमोत्तम भगवान श्री कृष्ण का धनंजय आज वास्तव में मुझे अत्यंत हर्ष का अवसर प्राप्त हुआ है इसका क्या कारण है यह तुम मुझसे सुनो मेरे मन को तत्काल अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करने वाला वह वा उत्तम कारण इस प्रकार है शक्तिम घटोत्कचेने शक्ति घटोत्कुते कर्ण निहत में महातेजस्वी धनंजय इंद्र के दे शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र मरा हुआ ही समझो शक्तिहस्तम पुनः कर्णम को लोके से ए नम अभिता कार्तिकेयम इवा हवे इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो युद्ध स्थल में कार्तिकेय के, के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने खड़ा हो सके दृष्टयापनीत कवचो दृष्टिया कुंडल दृष्टिया सांसिता शक्ति अमोघाचोत्चे सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया सौभाग्य से ही उसके कुंडल छीने गए तथा सौभाग्य से ही उसकी वह अमोक शक्ति घटो पर गिरकर उसके हाथ से निकल गई। यदि गयी सूडल सम्रान पिलो का एक यदि कर्ण कवच और कुंडलों से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोकों को जीत सकता था वो वाह कुण वमो वा वा वाहन रणे प्रति समाचित उस अवस्था में इंद्र कुबेर जलेश्वर वरुण अथवा यमराज भी रणभूमि में कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे गांडीव उद्यम्य भवाश्चक्रम चा सुदर्शनम न शब्द सोरणे जय तुम तथा युक्त नरषव तुम गांडी उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी सम्रांगण में कवच कुंडलों से युक्त नरश्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले कर्ण के दोनों कुंडल माया से हर लिए और उसे कवच से भी वंचित कर दिया उत्कृत्य कवचमस्मत कुंडले विमले प्राधा छक्राय कर्ण वही तेन वही कर्तना स्मृत कर्ण कवच तथा उन निर्मल कुंडलों को स्वयं भी अपने शरीर से कुतर कर इंद्र को दे दिया था इसीलिए उसका नाम वह कर्तन हुआ आशीष क्रद्धो जिम्भ मंत्र तेजसा तथा दि कर्णों में शांत ज्वाला जैसे क्रोध में भरे हुए सर्प को मंत्र के तेज से शब्द कर दिया जाए तथा तो प्रज्वलित आग के ज्वाला को बुझा दिया जाए शक्ति से वंचित हुआ कर्ण भी आज मुझे वैसा ही प्रतीत होता है यदा प्रभृत कर्ण आया शक्ति दत्ता महात्मना वास्व महाबाहो क्षिप्ता या सौ कुंडलाभ्याम नियाथ दिव्येन कवचेन चाह रणे महाबाभू जब से महात्मा इंद्र ने कर्ण को उसके दिव्य कवच और कुंडलों के बदले में अपनी शक्ति दी थी जिसे उसने घटोत्क पर चला दिया है उस शक्ति को पाकर धर्मात्मा कर्ण सदा में रणभूमि में मारा गया ही मानता था एवं गि सक्यो यम हंसुम नान पुरुष व्यापे सत्यन चाघ पुरुष सिंह आज ऐसी अवस्था में आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी दूसरे योद्धा से नहीं मारा जा सकता अनग मैं सत्य की शपथ खाकर यह बात कहता हूँ ब्रह्मण्य सत्यवादी चपस्वी निहतव्रत दयावाश्च तस्मा कर्ण कर्ण ब्राह्मण भक्त सत्यवादी तपस्वी नियम और व्रत का पालन तथा शत्रुओं पर भी दया करने वाला है इसलिए उसे वृष अर्थात धर्मात्मा कहा गया है युद्ध सौंडो महाबाहत सरासन केसरी वह बने नर्दन मातंगा तपान विमदान कुरते रणमूर्धन ए महाबाहू कर्ण युद्ध में कुशल है उसका धनुष सदा उठा ही रहता है वन में दहाने वाले सिंह के समान वह सदा गर्जना करता रहता है जैसे मत हाथी कितने ही युद्धपतियों को मदरहित कर देता है उसी प्रकार कर्ण युद्ध के मुहाने पर सिंह के समान पराक्रमी महारथियों का भी घमंड चूर कर देता है मध्यम ग्यो यो न सक्यो निरीक्षित महात्म भी सरजाल सहस्रांश हो सर दि तुम्हारे महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धा दोपहर के तपते हुए सूर्य भांति कर्ण की ओर देख भी नहीं सकते वैसे शरद ऋतु के निर्मल आकाश में सूर्य अपने सहस्रो किरण बिखेरता है उसी प्रकार कर्ण युद्ध में अपने बाणों का जाल सा बिछा देता है जल सरधार जल जैसे वर्षा काल में बरसने वाला मेघ पानी की धारा गिराता है उसी प्रकार दिव्यास्त्र रूपी जल प्रदान करने वाला कर्ण रूपी मेघ बारम्बार बारंबार बाण धारण धारा की वर्षा कर, करता रहता है। बारम्बार बात अशक्यदे तुम सर्वाधि मांस सोड़ितम चारों ओर बाणों की वृष्टि करके शत्रुओं के शरीर में रक्त और मांस बहाने वाले देवता भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते कवचेन विशेष कुंडलाभ्या पांडव शोध्य मनसता प्राप्त विमुक्त सक्रदत्तया पांडुनंदन कर्ण कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर अब साधारण मनुष्य के समान हो गया है एको ही योगो भवेदायदे हेनम स्वत्त प्रमत्तम तीर्थम प्राप्त मृत चक्र विमग्न हन्या पूर्व तम सुसंज्ञा विचार्य कोई इतने पर भी इसके वध का एक ही उपाय है कोई छिद्र प्राप्त होने पर जब वह असावधान हो तुम्हारे साथ युद्ध होते समय जब कर्ण के रथ का पहिया अर्थात शामवश धरती में धस जाए और वह संकट में पड़ जाए उस समय तुम पूर्ण सावधान हो मेरे संकेत पर ध्यान देकर उसे पहले ही मार डालना न युद्यता संयुदे हनिया कबीरो बलभेद्रभद्र जरासंदेतराजों महात्मा महाबाशव्यो निषाद एककैकसो निता शो गि धत्तात्मय अन्यथा जब वह युद्ध के लिए अस्त्र उठा लेगा उस समय उस अजय वीर कर्ण को त्रिलोकी के एकमात्र सूरवीर बद्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकेंगे मगधराज जरासंध महामनस्वी चेदिराज शिषपाल और निषाद जातीय महाबाहु एकलव्य इन सबको मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है अथा परिता राक्षस इंद्र हिडिम्बकि वक प्रधाना अलायुध पर चक्रवर दि घटोत्को कर्मा इसके सिवा हिडिब और बक आदि दूसरे दूसरे राक्षसराज शत्रुदल का संहार करने वाला वेघशाली घटोत्कच भी तुम्हारे हित के लिए ही मारे और मरवाए गए हैं महाभारते महाभारत द्रोण पर्वड़ी घटोत्कत बध पर्वणी रात्रियुद्धी घटोत्कत बद श्री कृष्ण हर्षे सिद्ध्यधिक सततमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कट वध पर्व में रात्रि युद्ध के समय घटोत्कच वध का, वद का घटोचकत का वध होने का पर श्रीकृष्ण का हर्ष विषयक एक सौ अस्सीवा अध्याय पूरा हुआ